ओम महाभारत सभा सभापर्व पंचष्ठ तमोध्याय युधिष्ठिर का धन राज्य भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना शकुनिच बहुवित्त पराजय श्री पांडवा युधिष्ठि आचक्षुवेत्त कौंते यदि तेज पराजित शकुनि बोला कुंती नंदन युधिष्ठिर आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए युधिष्ठिर वाच मम वित्व असंख्यम हम वेद सौ असत्वम शकुने कस्मा वित्तम युधिष्ठिर बोले सुबल पुत्र मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूँ शकुने तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो अयुतम चैव प्रयुत चंकु पद्म तथाबुद शंख निखर च च कूटय मध्यम चैव च चा चपरम चात्र पंड्यता एक तन्म धनम्राजस्तेन दिव्याम्य हहमया अयुत प्रयुत शंकु पद्म खरवशंख निखर महापद्म कोटि मध्य परार्थ और पर इतना धन मेरे पास है राजन खेलो, मैं इसी को दाव पर रखकर तुम्हारे हाथ खेलता हूँ ए तथा निपास जित मितुधे क्षिम अभाषत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय यह शंकर शक्नि ने छल का आश्रय ले पुनः इसी निश्चय के साथ युधिष्ठि से कहा लो यह धन भी मैंने जीत लिया युधिष्ठिर्वाच गवा स्व बोधे नुकमस युपरण सां प्राक सिन्धुरपी सौ बल एक मंधनमें दिव्यामया युधे बोले सुबल पुत्र मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर परणासा नदी के किनारे तक जो भी बैल घोड़े गाय भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन है वह असंख्य है उनमें भी दूध देने वाली गौं की संख्या अधिक है वह सारा मेरा धन है जिसे मैं गाँव पर रख कर तुम्हारे साथ खेलता हूँ वै सम्पायनवाच ए त्रुवा व्यवसित समुपास जितमित शकुन युधिष्ठिर अभाषत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर षठता के आश्रित हुए सपने ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा लो यह गाँव भी मैंने ही जीता हुआ च युधि ठिर्वाच पुरापे ब्राह्मण धन सह अब्राह्मणाच पुर धनम एतराजन्म धनम तेन दिव्याप्य हम तयाुधि ठिर् बोले राजन ब्राह्मणों को जीविका के रूप में जो ग्रामादि दिए गए हैं उन्हें छोड़कर शेष जो नगर जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है तथा तो जो ब्राह्मणतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं ये सब मेरे शेष धन हैं शकुने मैं इसी धन को दाव पर रखकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ वह सम्पान वाच ये त्रुवा व्यवसित हो कृतिमुपाचित जित मित्य व शकुन युधे वह चंपान जी कहते हैं जन्मे जय यह सुनकर कपट का आश्रय ग्रहण करके शकुनु ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधि से कहा इस दाँव पर भी मेरी ही विजय हुई युधि राजपुत्रा राज में राजोभंते जय विभूषिता कुंडलाली च निष्काचर्व राज विभूषण एक तन्म धनम राजते न दिव्याम्य हम त्रया युधिष्ठिर बोले राजन ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं वे कुंडल और गले के भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वायुचे त्रुतवा व्यवस्थित समुपाचित जित मित्य शकुन अभाषत वह सम्पाल जी कहते हैं जन्मे जय यह सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक कहा लो यह भी मैंने जीता युधिष्ठिर वाच श्यामो जुआलो हिताक्ष महाभुज नकलो उग्रह ए वही को विध्य तम युधिष्ठिर बोले श्याम वर्ण तरुण लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहू नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूँ इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो शकुनो राज पुत्रोधि अस्माकसताम प्राप्त भू य के देह देव्य से बोला बोला धर्म आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए अब किस धन से आप यहाँ खेल रहे हैं? वे तानक्षाम वे वन जी कहते हैं जन्मेजय ऐसा कह कर शकुनु ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा लो इस दाव पर भी मेरे मेरी ही विजय हुई युधिष्ठिर्वाचन अयम धर्मान सहदेवशास्ोके पंडिताख्या अनर्शता राजपुत्रेण तेन दिव्यामच प्रियवन प्रियण युधिष्ठि बोले ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं संसार में पंडित के रूप में इनकी ख्याति है मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं हैं जो तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर रखकर खेलता हूं वैशंपान वह सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा यह दांव भी मैंने ही जीता माद्री पुत्रो मंडे भीमसेन बोला राजन आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री के पुत्र नकुल सहदे तो मेरे द्वारा जीत लिए गए अब रहे भीमसेन और अर्जुन मैं समझता हूं ये दोनों आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु है इसलिए आप इन्हें दाव पर नहीं लगाते यधिष्टिर वाच अध्यो नावे क्षति वीन यो न सुमनता मूढ़ विभेदम करतमे यदि युधि बोले ओ मूढ़ तू तो निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है जो न्याय की ओर नहीं देखता तो शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है शुक निर्वाचन प्रपतते नमस्ते बोला राजन, धन के से अधर्म करने वाला तरव मनुष्य नरक कुंड में गिरता है अधिक उन्मत्त हुआ ठूठ काठ ही हो जाता है आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ है भरत वंश विभूषण आपको नमस्कार है स्वप्न हेतानि न दृश्य जागृत धर्मराज धर्मराजधिष्ठिर जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बगा करते हैं वे न कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं और न जागृत काल में ही युधिष्ठिर यो न संख्ये नौ रिव पारणेताजेता पूपुत्र अनाहता लोकवीरे तेर दिव्या युधिष्ठिर ने कहा सुकने जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा तो शत्रुओं पर विजय पाते हैं वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव पर लगाने योग्य नहीं है तो भी उनको दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वे सम्पावाच ए त्रुवा व्यवसितम समुपास जित मित्तेम वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर कपटी शकनी ने पूर्वत विजय का निश्चय करके जुधिष्ठ्य से कहा यह भी मैंने ही जीता शकु निर्वाच अयम मया पांडवा नाम धनु पराजिता पांडव सभ्य साची भीमृतन राज्य कैतव पांडव तेवेष्ठम सकनी फिर बोला राजन ये पांडवों में धनुर्धर वीर सभ्य के अर्जुन मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं। पांडु पांडुनंदन ने अब आपके पास जुवारियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष अतः उन्हीं को दांव पर रखकर खेलिएिवाच यो नो नेता युधि प्रणता शत्रु तिर प्रेक्षित सन्नतभ्रोर महात्मा पुमान विद्यते तिंग स्कंधो युषा राजे दिव्याम्य हम भीमसेन राजधिष्ठिर ने कहा राजन जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानो शत्रुवज्रधारे इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ने वाले हैं जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं जिनकी भवे धनुष की भांति झुकी हुई है जिनका हृदय विशाल और कंधे सिंह के समान है जो सदा सदात अमरस में भरे रहते हैं बल में जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं है जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं उन्हें राजकुमार भीन से इनको धाव पर लगा मैं जुआ खेलता हूँ यद्यपि वे इसके योग्य नहीं हैं, वे है वह सम्पान वाच एक नित्य वह सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर सठता का आश्रय लेकर शकुनी ने उसे निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा यह दांव भी मैंने ही जीता पराजय से परि बोला कुंती नंदन आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ो सहित बहुत धन हार चुके अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बताइए युधिष्ठिर युधिषि विशिष्ट सर्वे कर्म सर्वेश भ्रातृणाम स्व युधिष्ठिर ने कहा मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूँ अतः अपने को ही दाव पर लगाता हूँ यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूँगा वाचन ए तत्व समुपास जित मित्ते शकुन युधिष्ठिर अभाषत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा ये गांव भी मैंने ही जीता सती दने राजन पाप आत्म शक ने फिर बोला राजन आप अपने को दाव पर लगाकर जो हार गए या आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है सर्वान प्रिथक प्रिथक। कहते हैं जन्मेजय पासा फेंकने की विद्या में निपुण शक्नी ने राजा युधिष्ठ से दांव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय सूचित की राजन ग्लह एको शकुनिराजित प्रणस्व प्रश्न पुनर्जय तत्पात शकुनी ने फिर कहा राजन आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दाव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए युधिषिवाचन न महती नोरी नील कुकेश तया दिव्या युधिष्ठिर ने कहा जो न ना नाटी है न ना लंबी न कृष्ण वर्णा है न अधिक रक्त वर्णा तथा जिसके केस नीले और घुघराले हैं उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ सार पल सार पल सार पल उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल है उसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध फैलती रहती है वह शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान है तथा शाद रूप संपदा, तथा तथा रूप छेद पुरुष स्त्रियम पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है उसमें वैसा ही दया भाव है वैसे ही रूप संपत्ति है तथा तो वैसे ही शील स्वभाव है सर्व गुण सम्पन्ना अनुकूलाम प्रियम याद सिंह धर्म कामार्थ सिद्ध इंतरा वह समस्त सद्गुणों से संपन्न तथा तो मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली है मनुष्य धर्म काम और अर्थ के सिद्धि के लिए जैसी पत्नी की इच्छा रखता है द्रौपदी वैसी ही है चरमम संविशतिया प्रथमम प्रतिबुद्यते आगोपाला भी पालेभ्य सर्वे कृता कृतम वह ग्वालों और भेड़ों के चरवाहों से भी पीछे सोती और सबसे पहले जागती है कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं हुआ इन सब की वह जानकारी रखती है आभाति पद्मवद्रम सलिके वच वेद मध्या दीर्घ के सीताम्रा श्यादिलोम उसका स्वेद बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान सुगंधित है उसका मध्य भाग वेदी के समान कृष दिखाई देता है उसके सिर के केस बड़े बड़े हैं मुख और ओष्ट अरुण वर्ण के हैं तथा उसके अंगों में अधिक रोमावलियाँ नहीं हैं। है कम विधया राज गृह दिव्यांग्या्या द्रौपद्याहंत सौ बल सुबल पुत्र ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ ऐसे करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय बुद्धमान धर्मराज के ऐसा कहते ही उस समय में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है धिक्कार है की आवाज आने लगी सवा राजन नाम राजन उस समय सारी सभा में हलचल मच गई राजाओं को बड़ा शोक हुआ भीष्म्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा जे तो दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर बेहोश से हो गए वे फुकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए बाहिक सोमदत्त प्रातिपेय सजय द्रौड़ी भूरिश्रवा सेज हस्त सन्दो वक्ता निस्वसत इवरगाक्रदीपक पौत्र सोमदत्त भीष्म भूरी स्रवा तथा धित्राष्ट पुत्र युस्तु ये सब मुंह नीचे किए सर्पों के समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे धित्राष्ट्र पुनः पुनः नाभिर धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को न छिपा सके जहर्ष कर्णोति दुस्साहसनादि इतरेशा तो सभ्याभ्य प्राप तुस्साधन आदि के साथ कर्ण को तो बड़ा हर्ष हुआ परंतु अन्य सभा सदों की आँखों से आसू गिरने लगे सौ बलस्व एवं जित का से मधोत्कट जित सुवल पुत्र शक्नी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को पुनः उठा लिया इस समय वह लास से सुशोभित और मदोन्मत हो रहा था इस श्री महाभारती सभा पर्वण द्योत पर्वी द्रौपदी पराजय पंचषष्टम अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी पराजय विषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ